और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो इसे मेरी चेतना जुड़ी हुई है आपको पूरे भगवस्त धारण करने की जरूरत नहीं है सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे उन्हें भी पहन सकते हो मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके टीवी विज्ञानपनों में आप लोग देखते हो कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या है जितना अधिक उतर फके उन्हें काट फके जितना सत्यानाश कपड़े का कर फके वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है आप लोगों भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े मगर भारतीय मर्यादाओं में हो पहने में मुझे कोई फर्क नहीं रखता समय के साथ चलना चाहिए आगे मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए उपयोगवादी जीवन जियो उस पतन के मार्ग में मत जाओ कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं उनसे अपने बच्चों को सचेत करो टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे हैं बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रसन्न आनंद उठा रहे हैं त्रप्त हो रहे हैं मग्न हो रहे हैं अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है वह तो व्यस्याओं से भी बदतर है राक्षी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो वो तृप्त नहीं है वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं अन्य उनका जीवन ज्यादा अशांत है ज्यादा तनाव है वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे भटक जाता है कि साथ उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे माँ बाप हमको रोक लगा रहे हैं तुम्हें सचेत होने की जरूरत है वो पतन के मार्ग पे समाज जा रहा है तुम्हें पतन के मार्ग पे नहीं जाना अपने आप को रोकना है वह तृप्त का जीवन नहीं है तृप्त का जीवन है सादगी से रहो सदाचार पूर्ण जीवन जियो जीव, नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठो मैंने कहा था कि अगर मैं समाज के लिए कहता हूं तो मैं जीवन में अमल में रहता है समाज को कह रहा हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो मेरे आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ कर सूर्योदय से पहले उठने की बात कर रहा हूं मैं ब्रह्म मुहूर्त में तीन बजे उठकर आप लोगों के लिए साधना करता हूं पहले शिष्य पहले उठते थे गुरुओं को बाद में जगाते थे उनकी सेवा में लगते थे आज गुरु को पहले उठना पड़ता है कलिकाल है शिष्यों को जगाना पड़ता है मुझे भी कई बार को मेरे शिष्ठ आश्रम में कहते हैं कि तो गुरु जी क्या आप दो घंटे लेट नहीं किया जा सकता सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं दो घंटे बाद का क्रम अपना लें आप सुबह उठ जाते हैं तो हमको मजबूरी में उठना पड़ता है तो अल्लाह से सबको प्यारा होता है मगर मैंने बार बार कहा उससे सजग रहो यह तो कलिकाल है आप एक घंटे लेटे हैं लगता हमको ज्यादा तृप्ति मिल रही है एक घंटे और लेट लें, आदत डालो सूर्योदय पहले उठने लगोगे उतने ही तकलीफ आपको होती है आठ बजे उठने में उतनी ही तकलीफ आपको होगी सूर्योदय पहले उठने में आपका स्वस्थ जीवन रहेगा चैतन्य जीवन रहेगा आदत तो डालो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो दुर्गा चालीसा का पाठ करो चेतना मंत्र जो मैंने दिया उन मंत्रों का कुछ ना कुछ जाप करो जगह जगह पर आरतियों के कार्यक्रम कराए जाते हैं जहां जहां संगठन का गठन हो गया वहां महाआरती कराई जाती है मैंने कहा जो दुर्गा चालीफा का अखंड पाठ चल रहा है समाज में भी 24 24 घंटे के अब तक चार पांच हजार स्थानों में दुर्गा चालीफा के पाठ कराए जा चुके हैं उसके लिए सिर्फ मेरे कार्यकर्ता संगठन के सदस्य घर घर जाके जो चाहते हैं कि हमारे घर में चालीफा पाठ हो जाए वहां जाकर निःशुल्क रूप से जाकर चालीफा पाठ सम्पन्न करते हैं मगर चाहिए कि यदि आप चालीफा पाठ कराएं अपने घर में तो चैतन्यता का हो माँ का स्वागत माँ का कार्यक्रम चैतनता आप छोटी सी पार्टी देते हैं तो बड़ी चैतनता से करते हैं मगर जब दुर्गा चालीसा पाठक आती है तो ठीक है एक छोटी सी तस्वीर रख लीजिए वही पूजा वाली सुपारी का भाव कि पूजा वाली सुपारी ले आना खाने के लिए तो अच्छी बड़ी सुपारी लाना अच्छी देख कर लाना मगर जब पूजा की बात आती है तो पूजा वाली सुपारी ले आना वैसे तो मैं मना करता हूं कभी पूजा में कभी सुपारी वगैरह का उपयोग होता ही नहीं है यह भ्रांत है उन पंडितों की जो पान खाते थे सुपारी खाते थे भगवान के चरणों में इसी नाम पे पांच सुपारी चढ़ा दोगे तो पांच सुपारी भगवान तो खाएंगे नहीं बाद में हमको ले जाएंगे और हम खाएंगे अच्छा भोग लगाओ अच्छा प्रसाद लगाओ गुरुवार का व्रत रहो आपको किसी व्रतों को रहने की जरूरत नहीं है आप गुरुवार के व्रत को रहते हैं सुबह से शाम तक व्रत रहो उसमें भी आडम्बरों में मत पड़ो दिन में छोट थोड़ा बहुत अगर फलाहार आप चाहे कर सकते हैं शाम को सात्विक भोजन दाल चावल नमक रोटी जो भी हो शुद्ध और सात्विक हो घर में भोजन कर लीजिए सफर में पड़ जाते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद जो भी शुद्ध भोजन मिले आप शुद्ध भोजन कर लें दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने घर में अनुष्ठान के रूप में कराएं जात भेद को मिटा दें आपका विवेक जागृत होगा आप कर्मवान और धर्मवान बनेंगे आपके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी यह भी शरीर आपसे दुर्बल है मैंने कहा है कि मेरे सिर्फ धन से गरीब और तन से निर्मल हो सकते हैं मगर मन से चेतनावान होंगे आत्मा से चेतनावान होंगे अतए अंतिम समाज के लिए भी मेरा चिंतन है कि नित्य शक्ति जल का पान करो यह शरीर किसान परिवार में जन्म लिया है ग्रामीण जीवन में जन्म लिया है क्या मैंने अनित अन्याय धर्म पे कभी समझौता नहीं किया मेरा प्रण रहा है कि मौत को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ होगा मगर अनित अन्याय धर्म के सामने घूटने टेकना उचित नहीं गुरुदेव भगवान की जय धर्म का लुटेरा बनकर जीवन नहीं जीऊंगा एक भिखारी का जीवन जीना मैं श्रेष्ठ समझूंगा क्योंकि आज के जितने धर्माचार हैं उन्हें तो मैं कहूंगा कि उनसे डकैत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कम से कम खुली राइफल लेके टहलते कहते तो हैं कि हम डकैत हैं जिस तरह आज अगर चूंकि दो क्षेत्र अगर चाह लें धर्म क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर इनसे ज्यादा कल्पना सहयोग की अपेक्षा केवल दो प्रमुख क्षेत्रों से की जा सकती है यदि न्यायपालिका और प्रचार मीडिया वर्ग प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यह चाहले तो समाज में परिवर्तन करना बहुत कठिन बात नहीं है अगर यह गुलामी का जीवन जीना बंद कर दे समाज की मानवता की ओर आंख उठा करके देखे अरे तुम्हें मान मिला है सम्मान मिला है पद मिला है प्रतिष्ठा मिली है क्यों बेचते हो अपना ईमान सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में ले चुके हैं अपने आप को कम से कम 90 प्रतिशत तो सत्यता पर ले आओ मैं नहीं कहता है एक सौ प्रतिशत तुम सत्ता पर लाकर खड़े हो नहीं हो सकता नहीं हो पाओगे समाज के साथ तुमको एडजस्ट करना कठिन हो जाएगा मगर 90 प्रतिशत तो सत्ता की आवाज को उभारो समाज की आवाज को उभारो गरीबों के दुख दर्द को उभारो वो राजनेता जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको उभारो उनके रहस्यों को खोल करके समाज के सामने रखो उनको कानून के दायरे में लाओ इसके लिए प्रचार मीडिया और न्यायपालिका बहुत कुछ कर सकती है क्या चाहिए तुम्हें धर्म क्षेत्र के बाद अगर दूसरा क्षेत्र महत्वपूर्ण आता है तो न्यायपालिका का है उस पद में बैठ करके कम से कम अपने आप को नब्बे सही कर लो मैं 101 एक की या सौ प्रतिशत की बात नहीं कह रहा समाज का कल्याण हो जाएगा समाज में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा आज न्याय बिक रहा है गरीबों के लिए अलग न्याय है अमीरों के लिए अलग न्याय है कोई भी अधर्मी अत्याचारी नेता कभी सजा नहीं पाता आज राज, राजनीति में जो ही सत्ता आई नहीं वो चाहे करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हो वो सी बी गवाह पलट गए जज का निर्णय पलट गया बेचारे दुख दर्द के मारे हुए भिखारी भिखारियों के साथ जीवन जीने वाले लोग जो न्यायपालिका को अपने धलबल से प्रभावित नहीं कर सकते कोई बड़ा वकील नहीं लगा सकते वो दिल महसूस कर रहे जाते हैं अतः आवश्यकता है अगर न्यायपालिका और मीडिया वर्ग अगर वास्तव में चाहता कि हमारा कर्तव्य समाज के प्रति है कुछ कुछ हमारा दायित्व तो है तो अनित या न्याय धर्म के खिलाफ खुली जंग छेड़े भय का त्याग कर दे, देखे मैं कह रहा हूं उनको सफलता चार गुना ज्यादा मिलेंगी उनके समाचार पत्रों का ज्यादा विस्तार होगा उभारो तो अपने आप को जागृत तो करो अपने आप को मैंने नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बन जाओ मैंने नहीं कहता तुम मेरा मान सम्मान करो तुम किसी के भी शिष्य बने रहो मगर कार्य तो धर्म का करो कार्य तो मानवता का करो अगर नहीं करोगे तो इस समाज में कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म मिलता है कहीं बाहर से किसी को कुछ भोग करके नहीं आना एक भिखारी प्लेट भिखारी के यहां जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेते ही भिखारी बन जाता है एक राज घराने में जन्म लेते ही राजकुमार कहला जाता है कहीं न कहीं यदि यह फरीर या आप अगर गलत कार्य करेंगे तो उनके फल को भोगना अवश्य पड़ेगा उसे कोई बच नहीं सकता प्रकृति के विधान में रंच मात्र भी गुंजाइफ नहीं है आप अपने कर्म को कर्म करते हुए रिफ बना सकते हैं और कर्म के पतन के मार्ग में जाकर के रावण के समान राक्षस पर्वत के भी बना सकते हैं निर्णय आपको लेना है क्या आप धर्म का, का साथ देना चाहते हैं कलिकाल में या अधर्म का साथ देना चाहते हैं आप सत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं या असत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं निर्णय आपको लेना है सामर्थ्य देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं कोई समाचार आगे आए उभर करके आज जो उसकी सामर्थ्य हो आज उसके पास जो धनबल हो मैं उसका चार गुना उसकी धर्म सामर्थ को उसकी जनबल को बढ़ा दूंगा उसके धनबल को बढ़ा दूंगा उसके बाद तो समाज के लिए कुछ करोदेव भगवान की जय अरे धन उतना बटोरो जिससे तुम्हारा जी को उपार्जन हो जाए बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको अगर और जरूरत है तो कम कम एक पीढ़ी के लिए तिजोरियां भर लो उससे ज्यादा तो रोक दो उससे ज्यादा तो समाज की ओर आंखें उठा लो जिस समाज को आवश्यकता जिस समाज को जरूरत है मानवता की रक्षा के लिए उभरो खड़े हो तुम गरीब हो अमीर हो जो हो जहां हो चाहो तो सब कुछ कर सकते हो जातिता के भेद को मिटा डालो छुआछूत के भेद को मिटा डालो जात के नाम पे राजनीति करने वालों को या तो सुधार दो या तो उन्हें काल कोठिनों पर भेजने के रास्ते तैयार कर दो तभी तो होगा तुम्हारा कल्याण तभी होगी धर्म की रक्षा तभी होगी हिंदू धर्म समाज की रक्षा तभी होगी इस्लाम समाज, समाज की रक्षा तभी होगी सिख समाज की रक्षा तभी होगी ईसाई समाज की रक्षा कोई भी धर्म आडंबर पर जाकर अपने धर्म की स्थापना नहीं कर सकता अनेकों धर्म है जहां आडंबर रच रच करके समाज के विस्तार करने की बात कही जा रही है धन के लोलुपता से समाज के लोगों को खरीदा जा रहा है मैं किसी समाज को कभी भी बाध्य नहीं करता कि तुम मेरे विचार को मानो धर्म स्वतंत्र स्वतंत्रता से धारण करने की चीज है अगर धर्म को भी धन बल के माध्यम से धारण कराया गया दबाव के माध्यम से धारण कराया गया तो धर्म कभी नहीं होता धारण करने वाला भी अपराधी है और धारण कराने वाला भी अपराधी है अगर अपने अपने समाज की रक्षा करना है सामर्थ्यवान तो बनो आत्मावान बनो जनसंख्या बढ़ाने से समाज की रक्षा नहीं होगी जनसंख्या को सीमित करो सीमित परिवार सुखी परिवार होगा सामर्थवान परिवार होगा सौ से एक भले अगर एक सामर्थवान है तो सौ के ऊपर भारी पड़ेगा चेतनावान है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा कभी जाति दंगों में मत पड़ो अगर कोई गलत करता है तो उस गलत को दंड दो मैंने कहता गलत करने वाले को माफ कर दो मैं उस विचारधारा का इस काल में कोई विचारधारा थी चूंकि हर काल में हर विचारधारा की आवश्यकता हो होती है गांधी जी ने किसी समय विचारधारा दी कि अगर कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो इफ़ इस कलिकाल में नहीं चल सकता अगर तुम्हारे गाल में कोई एक तमाचा मारता है तो उसे चेतावनी दे दो दूसरा मारता है तो उसका हाथ तोड़ दो मैं उन गुरुओं में हूं बोलो गुरुदेव भगवानी की जय मगर अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करो तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से एक भी व्यक्ति ऐसा जो निरापराध हो वह प्रताड़ित नहीं होना चाहिए कई बार ऐसे दंगे भड़कते हैं लोगों को आग में भून दिया जाता है किसी को कहीं जला दिया जाता है इससे बचो छोटे छोटे बच्चे किस तरह तड़पते होंगे किस तरह जलते होंगे यदि वे हमारे बच्चे हों हमारा अपना भाई हो हमारी अपनी पत्नी हो तो हमें कैसा दर्द होगा उन तरह के अपराधों से बचो तुम्हारे पास सामर्थ्य है सत्ता है शक्ति है अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे ढूंढो तलाशो और उसे अपराध का दंड दो तुम दिला सकते हो सत्ता है विधान है उन विधानों का उपयोग करो सब कुछ संभव है तत्काल जल्दबाजी में अपने आप को उग्रवाद में मत ले जाओ यदि कोई भी समाज उग्रवाद की ओर बढ़ गया तो समाज पतन की ओर निश्चित रूप से चला जाएगा कम से कम दूसरे समाज को नहीं कह सकता तो हिंदू समाज को जरूर चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर तुम हिंदू समाज के रक्षक बनना चाहते हो हिंदू समाज को बचाना चाहते हो तो उसमें कभी उग्रवाद को पन मत दो उग्रवाद पतन गया पनप गया तो उसका पतन निश्चित है उसे कोई बचा नहीं सकेगा क्योंकि अगर हमारा अंतर मन ही अशांत हो गया अगर हम तमोगुणी हो गए तो हमारा रजोगुण और तमो सतोगुण तो दब करके रह जाएगा हम कभी उभर नहीं पाएंगे सत्य के बल पर भी असत्य को पराजित किया जा सकता है उठो तो जागृत हो मौत का भय त्याग दो बर्फ पड़ो उसका और, उस तरफ की ओर उस प्रकट सत्ता का चिंता लेकर उस प्रकट सत्ता का की आराधना करके मैंने सरलतम मार्ग बताए हैं दुर्गा चालीफा का पाठ चेतना मंत्र का जाप सूर्योदय से पहले उठने का कार्य अपने घर में माँ का ध्वज टांग दो देखो कौन तुम्हारा हित कर सकता है गले में रक्षा कवच डालो अगर कोई ऐसे विभाग है परिस्थिति है कि आप खुले रक्षा कवच नहीं डाल सकते तो गले के अंदर डाल लो जेब में रख लो एक न एक दिन तुम्हारे अंदर आत्मबल जागृत होगा तुम खुला तिलक लगाने लगोगे रक्षा कवच डालने लगोगे आज नहीं तो कल वह दिन आएगा जहां कहीं तुम्हें बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम रक्षा अच्छा नहीं आ सकते किसी जात के हो किसी धर्म के हो किसी संप्रदाय के हो, चक्र कभी खुला नहीं होना चाहिए इस कल काल में सबसे प्रमुख अगर लाल का तिलक लगा हुआ हो या लाल किसी रंग का तिलक लगा हुआ हो तो अज्ञात चक्र पर कभी दूषित पर्वत की शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाती चूंकि किसी की नजर लगना हमारे ऊपर किसी सतो, सतो गुण की तरंगे जो आती हमारे शरीर में वो भी अज्ञात चक्र के माध्यम से प्रवेश होती मैंने भी दिया है तो आपके चक्र को स्पर्श किया है उस अज्ञा चक्र को सदैव ढक के रखना चाहिए आपको तिलक लगाने में भी, भी अगर परहेजो लाल चंदन लगाने में किसी किसी को एलर्जी हो जाती है फूट नहीं करता तो चंदन लगा सकता है मगर कम से कम अज्ञा चक्र को खुला ना रखो हो सके तो उसे ढक कर रखो कोई ऐसी परिस्थितियां कोई ऐसे जाब हैं, कोई ऐसे कार हैं, तो उन कार्यों से हटकर के बाकी समय पर प्रयास करो धीरे धीरे आदत डालो आदत पड़ जाएगी और कुंटू का तिलक या चंदन का तिलक लगाने या और कोई तिलक लगाने से आपको परहेज नहीं होगा और उन तांत्रिकों मांत्रिकों से भय त्याग दो एक बार सत्य जल का पान करो और चैलेंज दे किसी तांत्र के सामने खड़े हो जाओ अगर तुम्हारा कोई बाल बाका कर लेव भगवान की जय मैंने सरलतम मार्ग बताया है शक्ति जल निःशुल्क समाज को देता हूं घट जाए तो कहता हूं बार बार मेरे दर पे भी आने की जरूरत रहे घटने के पहले उसमें गंगा जल मिला लो, या नरो तरह चेतन हो जाएगा श्रद्धा के साथ रखो और श्रद्धा के साथ उसका उपयोग करो अचानक कोई ऐसी समस्या पड़ जाए जहां तत्काल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध न हो आप मां का ध्यान करके शक्ति एक दो बार पिला करके तो देखो बेहोश व्यक्ति को भी एक बार होश आएगा जरूर उसे इतना समय मिलेगा जरूर कि वह मेडिकल सुविधाओं तक जा सके और नाना प्रकार की बीमारियां आपकी उस शक्ति के माध्यम से ही ठीक हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप शक्ति में में कहते फिर हमको इलाज कराने हम जाए ही ना की प्रकृति है आजकल मेडिकल सुधाओं में सब सुविधाएं दी गई हैं, जो संसाधन है उनका भी उपयोग करें माँ के आशीर्वाद का सहारा लेकर जो दवाईया आपको फायदा न कर रही होंगी शक्ति का उपयोग करने लगेंगे वही दवाइयां आपको फायदा देने लगेंगी उस शक्ति का उपयोग करें चेतना मंत्र का जाप करें अनीत या अधर्म के सामने घुटने मत टेके सामर्थ्यवान बने चेतनावान बने मां की आरती नित्य साधना की पुस्तक मैंने सरलतम क्रम समाज को दिए हैं जिसमें आप मेरा भी गुणगान कर रहे होते हैं उस समय भी मेरी हुए आपकी भावना तरंगे उस परम गुरु के चरणों पे जा रही होती हैं जिस समय मां की आप आरती कर रहे होते हैं उस समय भी हुए ध्वनि प्रकट सत्ता के चरणों में पहुंचाने का कार्य हो रहा होता है प्रकट सत्ता कण कण में मौजूद है उसे पुकारने के लिए कोई भी भाषा हो किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है आपकी भावना से परिपूर्ण हो चेतना से परिपूर्ण हो अतः उस दिव्यता की आरतियों की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे अतः उच्चारण की ओर बढ़ेंगे बोले माते की, की जय